गीता तत्व चिंतन चौवनवा प्रवचन काम के नाश का उपाय गीता अध्याय तीन श्लोक इकतालीस से तिरालीस पिछली चर्चा में हमने देखा कि भगवान कृष्ण काम क्रोध को जीवात्मा का सबसे बड़ा शत्रु निरूपित करते हैं वे बतलाते हैं कि किस प्रकार काम इंद्रिय मन और बुद्धि में अपना डेरा जमा लेता है और उन सबको भरमाता रहता है उनके माध्यम से वह जीवात्मा को भी मोह में डाल देता है अतः हमारा कर्तव्य हो जाता है कि हम काम के इस खेल को पहचानें और इंद्रिय मन बुद्धि में उसके जो डेरे बने हुए हैं उन्हें ध्वस्त कर दें जैसे मधुमक्खियों की छत्ते को जला देने से मधुमक्खियाँ उसे छोड़कर चली जाती हैं उसी प्रकार यदि काम के ये डेरे जला दिए जाए तो काम को वहाँ से निकाल भागने के लिए बाध होना पड़ता है इसके लिए क्या उपाय किया जाए यह जा अगले श्लोकों में बताया गया है तस्मात्म इंद्रियाण आदव नियम्य भरतर्षभ पापमानम प्रजही हेनम ज्ञान विज्ञान नाशनम् हे भरतर्षभ इसीलिए तू पहले इंद्रियों को संयत कर ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले इस पापी काम को मार ही डाल इक्यासी काम को नष्ट करने के लिए पहले इंद्रिय निमन। वस्तुतः काम का मन और बुद्धि में प्रवेश इंद्रियों के माध्यम से ही होता है इसलिए पहले इंद्रियों का निमन करना चाहिए काम मन और बुद्धि के दुर्ग में बैठकर इंद्रियों के माध्यम से रस लेता है जैसे बीते युगों में शत्रु अपने दुर्ग में छिप जाता था और गुप्त रास्तों से उसके पास रसद पहुँचाई जाती थी वैसे ही यह काम है इंद्रियों के माध्यम से रसद पाकर वह पुष्ट होता रहता है जैसे शत्रु को आत्मसमर्पण हेतु विवश करने के लिए उसकी रसद के सारे रास्ते बंद कर दिए जाते थे उसी प्रकार जब यहाँ भी हम काम को रसद पहुँचाने वाली इंद्रियों के रास्ते को बंद कर देंगे तब रसद के अभाव में मन बुद्धि में बैठे हुए काम को आत्मसमर्पण के लिए बाध्य होना पड़ेगा जैसे घी के अभाव में अग्नि धीरे धीरे शांत हो जाती है वैसे ही रसद के अभाव में यह कामाग्नि भी क्रमशः ठंडी पड़ जाएगी और तब उसको बुझाना सहज हो जाएगा इसलिए यहाँ पर भगवान पहले इंद्रियों के निमन की बात करते हैं वे अर्जुन को भरतर्षभ शब्द से संबोधित कर मानो यह संकेत करते हैं कि तू तो उन्हीं भरत के वंश में पैदा हुआ है जो महान इंद्रियजयी थे तब तू अपनी इंद्रियों पर विजय कैसे नहीं पा सकेगा कुछ व्याख्याकार इंद्रियों को मात्र उपलक्षण मानते हैं और यह कहते हैं कि इंद्रिय पद से मन और बुद्धि को भी ग्रहण करना पड़ेगा उनके मतानुसार इंद्रिय मन और बुद्धि तीनों का निग्रह करते हुए काम को मार डालना चाहिए ब्याईस ब्यासी प्रजही ही और प्रजही ही का अंतर प्रजही ही शब्द के दो प्रकार से अर्थ किए जाते हैं एक तो जही ही के रूप में जब उसका अर्थ होता है बिल्कुल त्याग देना और दूसरा जब प्रजही और ही को अलग अलग लिखा जाता है तब उसका अर्थ होता है बिल्कुल मार डालना कर्मयोगी कहेगा कि काम को एकदम मारो मत बल्कि उसे नियंत्रण में लाकर उससे अच्छे अच्छे कर्म करा लो इसलिए कर्मयोगी काम के त्याग पर जोर देता है पर ज्ञानयोगी कहेगा कि काम बड़ा दुष्ट है उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता वह बहरूपया है उसके प्रति तनिक भी सहानुभूति नहीं रखनी है क्योंकि वह ज्ञान और विज्ञान दोनों को नष्ट कर देता है वह महापापी है उसे एकदम नष्ट कर देना चाहिए और ऐसा नष्ट करना चाहिए कि वह फिर से उत्पन्न न होने पाए काम के प्रति ये दो दृष्टिकोण है पर हम दोनों से लाभ ले सकते हैं हम पहले इंद्रिय मन और बुद्धि का नियमन करते हुए काम का त्याग करें और फिर उसे धीरे धीरे दुर्बल बनाकर पूरी तरह से मार डालें यहाँ पर काम का सर्वथा त्याग ही अभिप्रे है